नवनी बसन पन लगाई ले लगाई नसनपन सौधोले लगाई नम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी के श्रियंग पर वस्त्र क्या है नम्रता का आपने श्रद्धा का फुलेल लगा दिया आपने कथा श्रवण का उलटन लगा दिया आपने मनन और निधिध्यासन के जल से स्नान करा दिया आपने दया के अंगो से पूछ दिया किंतु इतने के बाद भी यदि आपने नम्रता रूपी वस्त्र अपनी भक्ति महारानी को धारण नहीं कराया तो आपकी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं होगी पर सावधानी ये रहे नम्रता हृदय की होनी चाहिए नम्रता का प्रदर्शन नहीं कई बार नम्रता का प्रदर्शन दंभ बन रखे रह जाते जो लोग नम्रता का प्रदर्शन करते हैं उनकी नम्रता समय आने पर अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है तब उनकी नम्रता की पोल पट्टी खुल जाती है वे अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए ही नम्रता का विनय करते हैं नैसर्गिक नम्रता क्या कहें हमने जिन संतों का दर्शन किया है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज हमारे परम श्रद्धे भक्तमाली श्री नारायण दासी मामा जी महाराज ये नैसर्गिक नम्रता बनावटीपन टिप्पणी ये नम्रता यही भक्ति महारानी का वस्त्र है प्रत्येक भक्त के जीवन में नम्रता बहुत जरूरी है यदि आप भक्त हैं और आप में नम्रता नहीं है तो आपकी भक्ति नग्न है और नग्न भक्ति श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं होगी बस नहीं ना नहीं सोहे है सूरा अरे बसन नहीं ना, ना रे सब भूषण भूष नम्रता कैसे आवे देखिए विनम्र संतों का संग करने से नम्रता आ जाएगी बाजार में नहीं मिलेगी नम्रता हमारे महाराज जी कहते थे जैसे विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति होती है ज्ञानवान की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से भक्त की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से विनम्र संत की कृपा से विनम्रता की प्राप्ति विनम्रता जीवन में आती है तब जब हमारे जीवन में जो कुछ उत्तम बातें हों उनका श्रेय हम स्वयं न लें उनका श्रेय भगवान को दें गुरुदेव को दें माता पिता को दें अपने से बड़े महापुरुषों को जब हम श्रेय देने लग जाएंगे श्रेयो दान करने लग जाएंगे तो विनम्रता जीवन में सहज आ है। हमने किया हम ऐसे हो गए अहंकार आ जाएगा हम किसी लायक नहीं ये तो संतों की कृपा ने ऐसा कर दिया हमारी योग्यता तो ऐसी है एक संस्कृत की कहावत है विनायकं प्रकुरवाण रचया मास हमारी योग्यता ऐसी है कि अरे हम तो बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं है। बहुत बढ़िया मूर्ति बनाते बोले बनाओ मूर्ति तो इसकी मूर्ति बनाओ बोले गणेश जी की बनाएंगे वो गणेश की मूर्ति बनाते बनाते गधे की मूर्ति बना गणेश की, की मूर्ति न बनाकर गधे की मूर्ति बना डाली विनायकम प्रकुर रचिया मासम वस्तुता हमने तो यही जीवन भर किया है अब यदि गणपति की मूर्ति बनी है ये गुरुदेव का अनुग्रह है नाच मेरे जैसा बिगाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं और आपके जैसा संहारने वाला कोई भी नहीं स्वामी श्री हरिदास जी ने एक पद में कहा है बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता ने मोसो न विगारन सो तो न सुधार सो मो ही तो ही पड़ी होड़ देखते हैं जीत किसकी होती है प्रभो मेरी जीत नहीं होनी चाहिए जीत आपकी होनी चाहिए ये सही बात बिल्कुल सही है इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विशिष्टता आई है विशेष गुण आया है तो वो संत सदगुरु के अनुग्रह से ही भगवत कृपा से ही जीव की अमय योग्यता नहीं अहम मुनि नाम वचनम श्रणो वो तोता बोला कि राजा आप क्या सोच रहे हो वो मार्ग में जो तोता मिला था ना वो मेरा सगा भाई है वो दुष्टों के कुसंग में पड़ गया गाली गलो देना करना सीख गया और अहम मुनि नाम बचनम शुणो में, में मीठी बात बोलना सीख गया हमारे जीवन में जो कुछ है वह सत्संग से प्राप्त हुआ है और सत्संग किसकी कृपा से मिला राम कृपा विन सुलभ न सोई राम कृपा से मिला और किसके द्वारा मिला संतों के द्वारा मिला तो भगवान और भगवान के भक्तों को ही संपूर्ण श्रेय जाता है मति कीरति गति भूति भलाई मति रति गति भू भला पाई जतन जमा जे पाई सो जानिया सत्संग प्रभा सोज सतसंग प्रभा सो सत्संग कथाए किन्न करो तिकुण श्या इसलिए सब श्रेय गुरु महाराज को जाता है संपूर्ण श्रेय सज्जनों को जाता है संपूर्ण श्रेय श्री ठाकुर जी को जाता है संपूर्ण श्रेय उन पवित्र पिता माता को जाता है जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए इसलिए नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की बड़ाई नहीं माता की प्रशंसा की है नूनम बताया पति देता तप प्रभात गति दृष्ट्वा दिनो नईवाधिगन तुम प्रभव किन््रुव जी की प्रशंसा नहीं मैं ध्रुव जी को जन्म देने वाली जन्मदात्री माता सुनीति की प्रशंसा करता हूं जिसने बालक ध्रुव के हृदय में रागद्वेश के संस्कारों का वपन नहीं किया अपित पवित्र भक्ति के संस्कार के बीज बोए श्रेय उन्हें इसलिए नम्रता नम्रता तब आएगी जब हम अपनी कमी अपने दोष अपने दुर्गुण उनका कारण अपने को माने और अपने जीवन में जो विशेषताएं आई हैं उन्हें अपनी न मानकर उन्हें गुरुदेव और भगवान की कृपा से प्राप्त माने तो विनम्रता आएगी है उल्टा बुराई आ गई भगवान की इच्छा ही ऐसी है बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता तो हम बुरा काम भी भगवान की इच्छा से ही करते हैं सब दोष भगवान का है और अच्छा काम किया ये तो हमने किया नवनी बसन नम्रता रूपी वस्त्र भक्ति महारानी को अर्पित करो अब वस्त्र धारण कराने के बाद फिर उसमें इतर लगाना चाहिए इत्र इत्र लगाने से क्या होगा देखो पहनने वाले को सुगंध आती रहेगी और वो इतर लगाए वस्त्र जिसके वस्त्रों में सुंदर इत्र लगा हुआ है वो जिधर से निकल जाएगा उधर भी सुगंधित वातावरण हो जाएगा अथवा उसके पास जो आकर बैठ जाएगा उसको भी सुगंध प्राप्त हो जाएगी तुलसी संगति साधु की जो गंधी का वास जो गंधी कछुते नहीं तो भी वास सुवास ये भक्ति महारानी के वस्त्रों में सुगंध क्या है इत्र क्या है पन सोधो ले प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया भजन यही इत्र है एक जो भक्ति की टेक है प्रतिज्ञा है वो भक्त भक्त ने एक निश्चय कर लिया एक प्रतिज्ञा कर ली उस प्रतिज्ञा की सुगंध का लाभ उसे स्वयं को तो हो गई क्योंकि उस प्रतिज्ञा के कारण उसका भजन प्रत्येक स्थिति में बनता रहेगा और उस प्रतिज्ञा से ही सिद्धि हो जाएगी जैसे मीरा जी के मीरा जी के भाई चचेरे भाई मीरा जी के खास चाचा जी के लड़का महाराजा जयमल जिनका चरित्र नाभाजी कहते हैं जयमल के जुदमाही अश्व चढ़ी आप निधाए जयमल जी महाराज दस घड़ी ठाकुर सेवा करते थे दस घड़ी राजा थे और भगवान के मंदिर में जाकर दस घड़ी तक सेवा करते दस घड़ी माने चौबीस मिनट की एक घड़ी होती तो दस घड़ी का तात्पर्य कितना होगा? करीब करीब चार घंटे कितने समय वे सेवा करते थे भगवान की, और निश्चय था कि मैं जब सेवा करता हूं दस घड़ी तक उसके बीच में कोई भी मंदिर में आकर मुझे विक्षेप करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा शत्रु राजा था वो रिश्ते में भाई लगता था बुआ फूफी का लगता था और उसने सोचा कि ऐसे तो जयमल जी से बार बार हार चुका हूं लेकिन यह मौका बहुत अच्छा है चार घंटे सेवा में होगा उसी समय आकस्मिक छापामार युद्ध करूंगा और इनको बंदी बना लूंगा जयमल जी से अनेक राजाओं की शत्रुता थी उनकी सेनाओं के इकट्ठा करके बटोर करके वह शत्रु राजा भाई वो सेना लेकर के जयमल जी के मिड़ते जो रियासत थी उस रियासत को घेर लिया जैसी रियासत को घेर लिया अब मंत्रियों में बड़ी चिंता राजा तो पूजा में बंद है कौन कहे राजमाता से कहा माता अदंड होती है अवध्य होती किसी भी स्थिति में इसलिए माता से कहा अब आप आदेश लेके आइए माता डरते डरते गई और दूर से ही माता सामने नहीं पहुंची दूर से ही कहा बेटा सारा नगर शत्रुओं की सेना से घिर चुका है कुछ आज्ञा तो दो कि अब क्या करना चाहिए बड़े विनम्र हैं माता के बड़े भक्त हैं पर उलट के माता की ओर नहीं देखा एक शब्द उच्चारण किया करें हरी भली है क्या कहा करें हरी भली है और फिर तनमय होकर सेवा में लग गए मां निराश होकर लौट गई और इधर करें हरी भली है शब्द निकलते ही साक्षात श्री रघुनाथ जी जयमल जी के घोड़े पर सवार हुए और किले के छत से घोड़े को नीचे कूदा दिया और अकेले ही सारी शत्रु सेना को रणभूमि में सुला दिया और जब दस घड़ी सेवा संपन्न करने के बाद जयमल जी बाहर आए तब आपने भेरी बजाओ युद्ध की सब सेना तो पहले से तैयार खड़ी थी आपने अस्तवल में जाकर देखा शाही घोड़ा वो महाराज हाफ रहा था फैन उगल रहा था पसीने से तर बतर हो रहा था ले शाही घोड़े पर सवारी किसने की कहा महाराज यहाँ तो कोई नहीं आया दूसरा घोड़ा मंगाया वो अपना उनका प्रिय घोड़ा था शाही घोड़ा भगवान उस पर चढ़कर युद्ध करके आए ना इसलिए वो थका हुआ घोड़ा था दूसरे घोड़े पर बैठकर जैसी नगर द्वार खोला देखते शत्रु सेना तो पीछे पड़ी है अपने शत्रु भाई के पास घोड़े पर चढ़े हुए जयमल जी पहुंचे और पहुंच के कहा अरे बिना युद्ध के तुम्हारी इस सेना की दशा किसने की क्योंकि हम लोग तो मुट्ठी भर हैं और तुम तो बहुत बड़ा दलवल लेकर आए थे ये तुम्हारी दशा किसने की है उस भाई ने चरण पकड़ लिए और कहा ये बात तो पीछे पूछना पहले उस सांले सिपाही का मुझे दर्शन करा दो। किशोर अवस्था घुघराले केणांत सुदीर्घ नेत्र सुंदर तिलक की रेखाएं, चंदन की खोर, उसने अपने बाणों से कम घायल किया है अपनी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से ज्यादा घायल किया है मैं तुम्हारे चरणों में भीख मांग रहा हूं उस सांवले सिपाही का एक बार दर्शन करा दो जिससे मैं अपने प्राण सुखपूर्वक त्याग सकूं, क्योंकि उसके दर्शन की आशा में ही प्राण अटके देखोरी यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है बरछी सी तिरछी चित बन पर नी छुरी चलाता है हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा आता है ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन खुरी भुरता है उस सावले सिपाही का एक बार दर्शन करा दो अब तो जयमल जी रोते हुए उसके चरणों में पड़ गए मैं तो गंधा अक्षत पुष्पाणी समर्पयामी में ही रह गया और तुमको साक्षात सरकार का दर्शन हो गया तू बहुत भाग्यशाली है वे साक्षात प्रू श्री राम जी ही पधारे थे अब तो उसका द्वेष दूर हो गया बोले तुम्हारा द्वेष पूर्ण चिंतन करने का फल मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया अब तो एक बार पुनः दर्शन कराओ जयमल जी ने कहा प्रभु मेरे विरोधी पर कृपा तो मैं आपका दास मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं जैसे ही पुकारा रघुनाथ जी पुनः घोड़े पर सवार प्रकट हो गए हृदय से लगाया है अब ये सिद्धि कैसे हुई ये प्रतिज्ञा पूर्वक भजन से सिद्धि हुई मीरा जी ने प्रतिज्ञा की थी भगवत चरणामृत कहकर मुझे कोई कुछ भी देगा मैं ग्रहण करूंगी और राणा जी ने विष का प्याला भेजा सखी विमला कह रही है जी राणा जी भगत नहीं उन्होंने हालाहल हल विष भेजा है इससे मत पियो कहा नहीं जब चरणामृत कहकर भेजा है तो मेरे लिए तो चरणामृत ही है दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो पाल न बाको भयो करल अमृत ज्यों की भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहीन लगी लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिर दरभ जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा हाँ सी रे पग घूंग नाचीरे मीरा जी की मस्ती विष पीने से और ज्यादा बढ़ गई यह प्रतिज्ञा पूर्वक किए गए भजन का प्रभाव केवल एक प्रतिज्ञा कर ले मैं बिना चरणामृत के जल नहीं पीऊंगा बस इसी से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा मैं बिना भक्त चरण सिर पर धारण किए कुछ नहीं करूंगा इसी से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा जीवन में भजन में प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। नहीं जीव तो बहुत प्रमादी है इसलिए प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है हरि गुरुदासन सो सोई भक्त से गही एक टेक फेर उड़ते नी है भजन की टेक को हृदय में धारण करने के बाद प्रत्याग न करे ये भक्ति महारानी के श्रियंग का इतर पन सौले लगाइए प्रतिज्ञा पूर्वक भजन से भक्त को तो लाभ होता है उस भक्त के निकट पहुंचने वाले को लाभ हो जाता है उसके भजन की प्रतिज्ञा का लाभ उसे भी हो जाता है और उसकी भजन की निष्ठा की प्रतिज्ञा दूर दूर तक व्याप्त तो हो जाती है अब क्या बाकी रह गया फुले लगा दिया उलटन लगा दिया स्नान करा दिया और शरीर पोछ दिया वस्त्र धारण करा दिया इत्र की सेवा अर्पित कर दी अब क्या बाकी रह गया माताओं का श्रृंगार आभूषण धारण बाकी रह गया भक्ति महारानी के आभूषण क्या हैं? प्रिया दास जी कहते आवरण नाम हरि साधु सेवा करण आवरण नाम हरि साधु सेवा, सेवा, सेवा कर आवरण नाम हरि साधु सेवा करण आवरण नाम हरि साधु सेवा करण मानसी सुनक संग अंजन बनाई सुनत सुनकर जन बनाई भक्ति मारानी गो श्रृंगार चार गिरिचा भक्ति मानी गो श्रृंगार चार जो ले, लाल प्यारी गाय लाल प्यारी गाय आवरण नाम हरि माताओं के आवरण कितने दुनिया में कोई आज तक लिस्ट नहीं बना पाया सूची तैयार नहीं कर पाया हर प्रांत में अलग अलग प्रकार के आभूषण माताओं के अनंत प्रकार के आभूषण उनकी कोई गिनती नहीं कितने आभूषण भगवान के नामों की गिनती है भगवान के विविध नामों का संकीर्तन करना नित्य प्रति भगवान नाम संकीर्तन करना विविध नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना यह भक्ति महारानी के स्त्री अंग में आभूषण धारण कर प्रत्येक उपासना में ये बात बहुत ध्यान देने की हमारे यहां उपासना के पांच अंग हैं शास्त्रीय जो उपासना पद्धति है पंचांग है उसका उपासना का पंचांग तो पंचांग में जिस देवता के मंत्र का हम जप करते हैं जो हमारा इष्ट है उपास्य है उसका स्त्रोत्र उसका उपनिषद उसका हृदय उसी देवता का कवच और उसका सहस्त्रनाम ये ये पंचांग है सहस्त्रनाम जैसे श्री कृष्ण मंत्र का हम जप करते हैं तो हमें नित्य विष्णु सहस्त्र अथवा गोपाल सहस्त्र का पाठ करना चाहिए हमें गोपाल उत्तर तापनी पूर्वोत्तर तापनी उपनिषद का पाठ करना चाहिए हमें गोपाल हृदय का पाठ करना चाहिए हमें गोपाल कवच का पाठ करना चाहिए और हमें भगवान श्री कृष्ण की कोई भी एक स्तुति जो हमको प्रिय लगती हो वो स्तुति नित्य करना चाहिए ये उपासना के पांच अंग हैं तो प्रत्येक उपासक को शास्त्रनाम का पाठ अनिवार्य हमारे शास्त्रों में कहा गया क्यों भक्ति महारानी की श्रीअंग का श्रृंगार नाम ही है जितना अधिक नाम संकीर्तन किया जाएगा आपके अंतकरण की भक्ति उतनी अधिक सुसज्जित हो उठेगी भक्ति महारानी का आवरण है नाम संकीर्तन अब आवरण तो सब गिन लिए। हाथ के पैर के मस्तक के यहां के पर कुछ आभूषण प्रियादासी ने बाकी छोड़ दिए कौन कौन कान के आभूषण और नाक का आभूषण ये क्यों बाकी छोड़ दिए प्रियादासी की दृष्टि है कि सारे आभूषण तो सामान्य आभूषण हैं पर सौभाग्यवती नारियों की ये विशेष आभूषण हैं नाशिका और कर्ण का आभूषण उसका कारण ये है कि सौभाग्यवती नारियां अपने नाक कान में मंगल चिन्ह अवश्य ही धारण करती हैं ये भक्ति महारानी के दो करण फूल है कौन कौन हरी सेवा और साधु सेवा दो कर्ण फूल है भक्ति महारानी एक कान का फूल है कुंडल है हरी सेवा दूसरा कुंडल है साधु सेवा माताएं जब साड़ी पहनती हैं धोती पहनती हैं तो ऐसे पल्लू चढ़ाती है ना तो एक कान तो उनका ढक जाता है एक कान ढक जाता है कपड़ा जब इधर से जाएगा तो एक कान तो ढक ही जाएगा एक थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है तो जो ढका हुआ कुंडल है ना वो हरी सेवा है घर के भीतर होती पर्दे के भीतर है क्या पता बाहर क्या करते हो और प्रकट कुंडल है भक्ति महारानी का साधु सेवा दो ठाकुर है एक मोनी ठाकुर एक बोलते चालते चलते फिरते ठाकुर मोनी ठाकुर मंदिर में बैठे हैं और बोलते चलते खाते पीते चलते फिरते ठाकुर वैष्णव हैं संत हैं इन संतों की सेवा ये भक्ति महारानी का प्रगट कुंडल है इसलिए ठाकुर सेवा के साथ संत सेवा जरूरी है भक्त का आदर मदभक्त पूजाभ्य अधिकार और भगवान कपिल तो यहां तक कह रहे हैं कि मेरी पूजा करता है पर मेरे भक्त का आदर नहीं करता है तो भस्मन जो होती सहा वो राख की ढेरी में आहुति दे रहा है इसलिए मेरे भक्त की पूजा सातम मुहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा राम त्य अधिक राम कर दासा भक्त की सेवा कर भक्त पूजा अभ्यधिका क्योंकि भक्तों के द्वारा ही भगवान पदार्थों का भोग करते हैं भगवान ने कहा है आदि पुराण में एक लक्ष्मी जी तुम पूछ रही हो कि मंदिरों में आपको भोग लगाया जाता तो आप खाते हैं कि नहीं हमारे सामने मंदिरों में भोग धराया जाता है तो चक्षुषा ग्रहणाम पद्मजे मैं अपने नेत्रों से उसे ग्रहण करता हूं वो तो खाते नहीं है क्या बोले हां खाते हैं कैसे तो भगवान स्वयं कह रहे लक्ष्मी जी से रसम वैष्णव जिह्वया वैष्णव की जिह्वा पर बैठकर मैं रसक ग्रहण करता हूं वैष्णव की आंख से देखता हूं वैष्णव के कान से सुनता हूं भक्त की नाशिका से सूंघता हूं और भक्त की जिहवा से स्वाद लेता हूं भक्त के द्वारा जीव का स्पर्श करता हूं ये भक्त की बहुत बड़ी महिमा है हरि साधु सेवा कर्ण और मानसी सुनत मानसी सेवा सुंदर नथ है नथ से मुख की शोभा बढ़ जाती है नत से मानसी सेवा के बना भक्ति महारानी सुसज्जित होती नहीं है हमारे यहाँ तो ठाकुर जी मैया से कहते हैं कि गोरी नथवारी होए बड़े गोप की दुलारी कैसी बहू चाहिए नथ वाली होनी चाहिए भगवान की विशेष क्या कहना चाहिए उसको ख्वाहिश है भगवान की विशेष इच्छा है कि नथ वाली होना चाहिए और हमारे यहाँ श्रीजी को ब्रज की उपासना में नथ बहुत बड़ी धारण कराई जाती है छोटी नथ नहीं क्योंकि ठाकुर जी को नथवारी चाहिए ना इसलिए खूब बड़ी नथ होनी चाहिए और हमारे यहां श्री मलुक पीठ में तो किशोरी जी नथ धारण किए हैं इतनी बड़ी नथ यहां से लेके धारण की क्यों ठाकुर जी नथ देखकर बहुत राजी होते हैं इसलिए बड़ी सुंदर नथ श्री किशोरी जी के ये भक्ति महारानी की नथ क्या है मानसी सेवा मानसी सेवा भी प्रत्येक देवता की पूजा करने के बाद मानसी सेवा करनी चाहिए रत्न कल्पित हिमजले हिमजलि स्नानम चंबरम इत्यादि कह करके शिव मानस पूजा देवी मानस पूजा सूर्य मानस पूजा कृष्ण मानस पूजा राम मानस पूजा सबकी मानस पूजा मानसी सेवा श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी महाराज ने अनुग्रह किया है मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है महापूजी कहते हैं श्रीकृष्ण सेवा सदा मानसी सा सामताेत प्रवण सेवा तत्ज्त